ओम तेतद अक्षरम उदित उपासी इत्यादि मंत्र प्रारंभ करने के लिए भगवान भाष्य करने पहले संबंध कहा हेतु हेतु मत भाव संबंध कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का कर्मों के द्वारा अंतकोण शुद्ध होने पर ज्ञान के लिए अधिकारी होता है ज्ञान कांड में भी कुछ उपासना कही गई है उपासना भी अंतकोण शुद्धि के लिए है कुछ फल भी कहे गए हैं, फल इच्छा रहित तो होकर कर्ण पर अंतकोण शुद्धि का है उपासना उपासना भी तीन प्रकार कह गए सगुण ब्रह्म उपासना है तो ब्रह्म विद्या मुख्य है कैबल्य हेतु सगुण ब्रह्म विद्या है ब्रह्म लोका प्राप्ति के हेतु तो कर्म मुक्ति के लिए कुछ केवल उपासना है और कुछ उपासना है कर्म अंग में संबद्ध कर्म अनुष्ठान में अंगों के साथ कर्म अनुष्ठान किया जाता है अंग अनुष्ठान के समय में कुछ देवता के हवी प्रदान करते समय जी देवता हवीर्गृहित साथ तो मनसाध्याय बसट करते समय देवता के लिए मन से ध्यान करके अभिप्रदान करने के लिए कहा गया है इसी प्रकार और भी कर्म अंग संबंधित उपासना है पहले कर्म अनुष्ठान के कारण कर्म में अभ्यास दृढ़ होता है तो कर्म का पूरा त्याग करके केवल उपासना कर्मांग रह रही तो, केवल उपासना करना कठिन है इसलिए पहले कर्मांग उपासना का कथम क्या है ओम इतरम उदगित उपासितक्षर उदगित कर्म है की उपासना करे उदगित है उपास्य उपास्य उद अक्षरम ओम कह करे के ओम का अर्थ ग्रहण नहीं होगा इस शब्द कहने से ओम इतिहा जब लोक में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थ ग्रहण नहीं होता है शब्द ग्रहण होता है तो ओम इति कह करके ओम यह अक्षर ही उदगित है उद्गित है शाम का अवय शाम का अवय उद्गित ओंकार स्वयं उद्गित नहीं है उद्गित का अवय है तो उद्गी अवय उन... में उद्घित शब्द प्रयोग किया गया ओंकार उद्गित का अवय उद्गित अवय में उद्गित शब्द प्रयोग किया गया अब स्पष्ट करेंगे अवय में भी अवयवाचक शब्द का प्रयोग होता है पट थोड़े अग्नि से दग्ध हो गया तो कहते पटो दग्ध संपूर्ण पट दग्ध नहीं जला नहीं थोड़े अग्नि से दहन हो जाने पर कहते पटो दग्ध ग्रामो दग्ध ग्राम में अग्नि संयोग हो गया थोड़े लग गया तो कहते ग्रामो दग्ध तैलम भुगतम घृतम भुगतम तो बहुत करके तो कई अवय में भी अवयवाचक शब्द प्रयोग होता है तो का उसमें शब्द प्रयोग करके मंत्र में कहा गया ओम उपासित तो। यहाँ इति शब्द देने से ही स्वरूप मात्र उपास्य है ओंकार अक्षर इति पर प्रयोग का अभिधायक सती उपास विवक्षित शब्द पर उंकार। श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द ग्रहण होता है वो शब्द है नहीं तो है है है का अनुमापक ओम ये ये अक्षर ही उपास्यम तस्य त्वार्थं तस्य उपास उपाध ओंकार से उपास्यम तस्में ओंकार उपास्य है उसमें उपासना करने के लिए श्रेष्ठता कहते भगवान वास्तकार ब्रह्मण प्रतीक है अर्चाधिवत जैसे अर्चा प्रतिमा परमात्मा का प्रतीक है इसे ओंकार भी प्रतीक है तथा आचार दिया है उसका अर्थ इति पर प्रयोग ओम इति इति परक शब्द प्रयोग होने से इति शब्द कह देते हैं वो शब्द वाचक नहीं होता अर्थ ग्रहण नहीं होता है गौ अय आ शब्दोच्चारण करने पर कहा जाता है नर्थ का उच्चारण नहीं होता है अर्थ उच्चारण नहीं होता है अविधायक तो भाविश्य जब अविध्याय नहीं हुआ अर्चा शब्दित प्रतिमाया, अर्चा अर्चाया इव, अर्चा शब्द से कहेगी प्रतिमा है अर्चा शब्दित अर्चा शब्द प्रतिमा प्रतिमाया भगवत प्रतीकत यथा प्रतिमा भगवत प्रतीक प्रतीक रूपा प्रतिमा जिस प्रकार भगवान की प्रतीक है उसमें उपासना की जाती है उसी प्रकार परमात्मन परमात्म होने परमात्म उंकर तो से परमात्मा का से सिद्धि निश्चय तद प्रमाणक निगमती ओंकार प्रमाणन सण के साथ निगमन करते एवम् प्रतीकमात्मपना साधन श्रेष्ठ मे सर्वेदाते स्वगतम एवं इस प्रकार पहले कहा ओंकार निर्दिष्ट नाम प्रियतम नाम हे उसके बाद कहा अर्चा के समान प्रतीक उसी को लेकर निगम करते जैसे अनुमान करते समय तथा तस्तथा उपनवाक्य अयम पर्वत वन निव्याप्युमान तस्मात तथा ये निगमन वाक्य तस्मात्स वन्य व्याप धुआ पर्वतो बन ठीक इसी प्रकार यहाँ जो पहले हेतु कह दिया उसको निगम करने के लिए दो बार कहते नाम प्रतीक तथा तस्मात् वन्य व्याप धवाद पर्वत तो व्यमान ठीक इसी प्रकार नामत्व प्रतीक ओंकार नाम हुआ अप्रतीक हुआ ये दोनों हेतु से परमात्मपासन साधन ओंकार हो गया परसन साधन श्रेष्ठ साधन हे वेदातेशु अवगत सर्वेशु वेदु अवगत निश्चित ज्ञात ओंकार श्रेष्ठ साधन सर्वेदाषुत आलंबनम कहा गया सिस्टम आदि एतंबन श्रेष्ठ उसमें पर ब्रह्म का उपासना होता है कि सैठम श्रेष्ठत् को समर्थन करने की आवश्यकता नहीं वो तो प्रसिद्ध है इत्याह जप कर्म स्वाध्यादेश बहुस प्रयोगा प्रसिद्ध ओंकार श्रेष्ठत्म ओंकार श्रेष्ठ है ओंकार में श्रेष्ठत्व प्रसिद्ध है कैसे प्रसिद्ध है जप कर्म स्वाध्याय बहुत जप कर्म स्वाध्याय आदि अंत आदि और अंत में बहुत सूरी बहुत प्रयोग होता है आरंभ में ओंकार प्रारंभ करके ही कर्म किया जाता है मंत्र बोला जाता है जप किया जाता है इसलिए श्रेष्ठ प्रसिद्ध है गायत्री आदि जेटी का यज्ञा कर्म स्वाध्या प्रयोग दृश्य से जप कर्म स्वाध्याय जप लिए गायत्री आदि मंत्र जप करते समय गया कर्क अनुभग कर्म करते समय स्वाध्याय वेदाध्ययन करते समय आदो अन्ते जप कर्म स्वाध्याय आध्यन्ते स्म आदो और अंत में धुन प्रयोग होता है ओंकार में यज्ञान तपक्रिया ओम उदाह प्रवर्तन्ते सततम् निरंतर ओम इस उच्चारण करके सब क्रभुत होते हैं प्रणव कुदावंते पूर्व पर विशीर्ये स्मृत आदो अन्ते सर्वदा ब्राह्मण प्रणव कुरिया में अंत में प्रणव का उच्चारण करे अनुंकृतम पूर्वम परस्ताच अनुकृतम परवती श्रवती अनुकृतम ओंकार उच्चारण यदि नहीं किया पूर्व में श्रवती नष्ट हो जाता है कर्म प्रणवादी ये कर्म जो कुछ करे और परस्ताच अनुवंकृतम विषयते नष्ट हो जाता है विचिन्न हो जाता है व्यर्थ हो जाता है इसलिए कोई कर्म करते समय मंत्र जप करते समय पहले प्रणव करने के लिए श्रुति में भी कहा गया ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षण आह इत्यादि श्रुत में कहा ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षण आह प्रवक्षण आगे वेद अध्ययन करेगा प्रवचन करेगा तो पहले ओम इसे कहते हैं श्रुति माया ओम इति इतक्षरम उदृतम उपासित इसी मंत्र के वाक्य में प्रथम ओम अयम भाग व्याख्यात ओम इसका व्याख्यान हो गया ये परमात्मा का नाम है प्रिय नाम है और प्रतीक है और चार जैसे इसमें उपासना करनी चाहिए ये उपास्य हो गया ओम इत अक्षर ओम कह करके ये अक्षर लेना ये स्पष्ट कर दिया व्याख्यान हो गया प्रारंभ में ओम उच्चारण किया गया है इसलिए इससे ओम उच्चारण किया जाता है जप दान जब में कर्मादिध्याय में ओम श्रेष्ठ है परमात्मा का नाम और प्रतीक उनसे भी श्रेष्ठ है यह प्रसिद्ध है इसलिए ओम उपास्य है ये कहा गया संप्रतिद अक्षरम इत अर्थ ओम के आगे ओम इतिक देदन से अक्षर ले लिया ओम इति हो गया एतद अक्षरम एत भाग मंत्र के इस भाग का अर्थ कहते तो हैं पास्य में अक्षर वर्णात्मक उदगृत उद्गित भक्ति अवयत्वाद उद्गित शब्दवाच्यम उपासित अतः होने से ओम अक्षर श्रेष्ठ होने से तदेतक्षर अक्षर कहकर के अक्षरकार स ब्रह्म होता है ओंकार का परमात्मा है उसका ग्रहण हो जाएगा इसलिए भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते थे वर्णात्मक वर्ण आत्मा अक्षर तद वर्णात्मक वर्ण स्वरूप ओम ये वर्ण स्वरूप ओम जो वर्ण स्वरूप है उद्गी कैसे उद्गित है साम के भाग साम के भाग जो उद्गी है वर्णन ही साम का पांच भक्ति के शाम है सात भक्ति के साम है पांच भाग वाले और सात भाग वाले भी है पांच भाग में पांचवा का नाम है हिंकार प्रस्ताव उदगी प्रतिहार निधन ऐसे पांच हिंकार प्रस्ताव इसमें तो आगे आएगा हिंकार प्रस्ताव उदगित प्रतिहार निधन ये पांच है पांच भाग वाले इसमें तो तृतीय है उदगितया उदगित भाग है साम का ओम केवल नहीं उद्गीत के एक अवयव उद्गी भाग में ओम है तो उद्गित जो शाम का एक भाग है भक्ति शब्द से कहा गया उसका अवयव ही ओंकार ओंकार अवय होने से उद्गित का अवय होने से ओंकार को उद्गित शब्द से कहा गया उद्गित है अवयवी ओंकार हो गया अवय अवय ओंकार में अवयवी उद्गित शब्द प्रयोग किया गया है और सात तो भक्ति का है और दो भाग मिलकर सात हो जाते आदि और उपद्रव दो अधिक मिल जाएगा तो सात भाग हो जाएगा जो पहले पांच है उसमें और दो है आदि नाम के एक शाम का भाग है उपद्रव एक शाम का भाग है ये दो भाग मिलेंगे तो सात भाग भी हो जाता है साप्त भक्ति के भी शाम है उपासना के लिए कहेंगे पांच भक्ति वाला है तो एक भाग है उदग्रित शाम का एक भाग उदग्रीत उदग्रित का एक अवय है ओंकार दे दिया उदित भक्ति अवयत्वादित जो साम की भक्ति अर्थात भाग उसका अवय है उद्गित ही भक्ति भक्ति का भाग साम का उसका अवय भोव से उद्गित शब्द वाच्य शब्द का वाच्य हो गया ओंकार उद्घित शब्द का अवयव है साम की भक्ति भक्ति भाग उसका भी यह ओंकार अवय भोवन से भी उसको उद्घित शब्द से कहा गया उपास उपासना करे विधि टीका में श्रेष्ठत्व उपास्यम अनुकृष्य अतः तदे तदरम उपास्यवाद श्रेष्ठ होने से उपास्य पेड़ का उपास्य उपास्यवाय श्रेष्ठत्व अनुकरण अनुवर्तन करना उपासना के लिए श्रेष्ठ होने से इसकी उपासना करें ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है व्याप्त समंजसम ये तृतीय अध्या तृतीय प्राध्याप न्याय ब्रह्म सूत्र में कहा इसी के ऊपर विचार किया गया ओंकार क्या है ओम इत अक्षरम ओंकार उदीठ दो समानधिकरण है तुम हिंसा ओंकार को क्या किस प्रकार समानधिकरण लेना है समानधिकरण लेने के लिए देखे दो टिप्पणी में सामान अधिकरण ब्रह्म सूत्र में इसमें आएगा प्रकार होते हैं नाम ब्रह्म ब्रह्मित हो नाम ब्रह्म तो। नाम में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना है नाम स्वयं ब्रह्म नहीं उसे ब्रह्म दृष्टि करके करना इसको कहते अभ्यास इसे सामान अधिकरण होता है यद रजतम सा सुक्ति भी लोग में कहते हैं रजतम सुक्ति चौर स्थानु जिसको हम चोर समझते हैं वो चोर नहीं किंतु स्थान ये भी अधिकरण है रजतम सुक्ति चौर स्थान हमें। एक को बाध करके दूसरा विधान करना है ये भी सामान अधिकरण होता है ये रजतम सुक्ति अर्थात सर्प जो सर्प जिसको समझे नहीं सर्प, सर्प नहीं किंतु रज्जु है कते सर्प रजु अर्थात सर्प नहीं किन्तु रजु ठीक इसी प्रकार सर्वम खम ब्रह्म त्मक प्रतीत होता है वो नहीं हे किंतु ब्रह्म ही है ऐसा नहीं कि सब बहुत सर्व अनेक ब्रह्म नपवादार्थम ये अपवाद बाध के लिए आहुसे अह से सिंधुर करी विक्यपरम ये एकता है सिन्धुर करी एक सिन्धूरता करी एक दशरथ सुथ एक उताहो नीलोत्फलम विशेषण विशेष्य भावने निबंधन नीलोत्फलम नीलम च तदफल दोनों समानधिकरण है उत्पल है विशेष्य नील है विशेषण तो ओम इतरम उदगित उद्गी और ओम इतरम अक्षरम दोनों समाधिकरण है यहाँ कैसे रहना है ऐसा संशयन पर पूरा पिछ कहेगा निश्चय होने में कोई कारण नहीं निश्चय नहीं होगा पूरा पिछ कहेगा सिद्धांतिक व्याप्त सामंजसम ओंकार उपास्य ओंकार उपास्य है सूची में कहा गया क्या है उद्गित के अवय ओंकार उद्गित उपासित उदीत ओंकार में उदगत हो गया ओंकार का विशेषण एक व्याप्त सामंजसम विशेषे विशेषण भाव से, उंकार से उंकार ये सामंजसम निर्दुष्ट है ओंकार सर्व्यापक से उद्घित ओंकार होगया गया विशेषण च शब्द क्या है तू शब्द स्थान निवेशना तु शब्द एक पद सूत्र चब्द न तू शब्द स्थान निवेशना तू एक शब्द है तू शब्द स्थान में निवेश तू के अर्थ है शब्द क्या है ब्रह्म सूत्र में से क्या है अध्यास अपवाद क्या? क्या? अध्यास नहीं नाम और अपवाद है बाद में सुक्त, रजतम सुक्ति ऐसा नहीं और ऐक्य है सिंधुर करी ऐसा नहीं है तो ओंकार यहाँ उसका विशेषण हो गया उदगितम ओंकार का विशेषण उदगित जैसे नीलम उत्पलम में विशेष विशेषण भावे है ओम इते तदक्षरम उदगित उपासित ओम इतक्षरम ये विशेष हो गया ओम अक्षर उसका विशेषण है उदग्रत उद्गी के अवय ओंकार उपास्य है ये कर्मांग संबंधी उपासना है कर्म करते समय उदग्रत का जो प्रयोग होता है उसमें अवयव ओंकार है उपासना करने के लिए कहा गया कर्मांग बध उपासना टीका में व्यामस मेत न्याय नशेषण से अर्थवत्व विशेषण सार्थक है उद्गित विशेषण क्यों ओंकार बहुत प्रकार है उदगित दोनों कहा गया समान है किस प्रकार सामान अधिकरण लेना है तो प्रकार सामान अधिकरण इसलिए विशेषण देने से ही उद्गित का अवय ग्रहण होगा विशेषण सार्थक ही इस अभिप्राय से रूढ़ी योगम अपहरती न्याय रूढ़ को अपहार करता है प्रसिद्ध अर्थ लेना पड़ता है यौगिक अर्थ उपस्थिति में विम्ब होता है रूढ़ से प्रकरण अनुसूचित प्रसिद्धम अर्थ आह यह अक्षर शब्द ये प्रकरण है उसके अनुसार प्रसिद्ध अर्थ कहते वर्णनात्मक ये रूढ़ है ओम कहेंगे तो शब्द ओम अक्षर पहले उपस्थित होता है और वो उ... ओम कहें तो अवतेम ब्रह्म के लिए बनता है अर्थ उपस्थित होगा उसके अभिषेक पहले रूढ़ी अर्थ उपस्थित होता है वर्णात्मक तो वर्णात्मक ओम को उद्गी कैसे कहेंगे अवैवी है उदगित अवय है ओंकार तो अवय अवेव में अवयवी शब्द प्रयोग होता है ग्रामो दग्ध पटो दग्ध इतना यहाँ जैसे एक दशा दहन होने पर भी कहा जाता ग्रामो दग्ध एक देश समुदाय विषय पदम प्रभु एक देश में समुदाय विषय पदम समुदाय शब्द का भी विषय पद का भी विषय वस्तुतः पद शब्द वर्णात्मक है वो सब विषय का नहीं होता है ज्ञान है सब विषय का ज्ञान का विषय घटपट इच्छा का विषय है घट आदि संस्कार का विषय है ज्ञान इच्छा कृति संस्कार ये सभी विषय होते हैं शब्द सब विषय का नहीं होता है तो भी शब्द जन्य ज्ञान का विषय होता है घट शब्द जन्य जो ज्ञान वो ज्ञान का विषय कम्बुग्रीवाद है ज्ञान के शब्द जन्य ज्ञान के विषय को भी शब्द का विषय कहा जाता है जो शब्द का वाच्यार्थ है उसको विषय शब्द से कहा जाता है जो शब्द का वाच्यार्थ है वो ज्ञान का विषय होता है और शब्द जन्य ज्ञान शब्द बोध का भी विषय होगा इसे शब्द के अर्थ को वाच्यर्थ के भी विषय भी कहा जाता है तो यहाँ कह दिया समुदाय विषय समुदाय विषय जिस पद का विषय है समुदाय विषय मतलब वाच्यार्थ किसी पद है अवैव पद अवै पद है उसका विषय वाच्यार्थ समुदाय होता है किन्तु अवैव पद एक देश से प्रभुत्म जैसे उद्गित ये समुदाय विषय पद है है शाम का भाग समुदाय भाग को विषय करता है उद्घीत का उदगत का वाच्यर्थ है समुदाय किंतु समुदाय का एक देश ओंकार में समुदाय वाचक शब्द प्रयोग किया गया जैसे ग्राम के अवयव में ग्राम शब्द प्रयोग किया गया ग्रामो दग्ध यह कोई जरूरी नहीं सारा जलने पर ही ग्रामो दग्ध जाएगा ग्राम में थोड़ी अग्नि नष्ट हो गया तो कहते ग्रामो पट थोड़ा जल गया तो कहते पट जल गया पटो जल था तो एक देश में समुदाय वाचक शब्द प्रयुक्त किया गया समुदाय विषय का समुदाय विषय वाच्य अर्थात समुदाय का वाचक जो पद है एक देश में प्रभुत्व इत्यात भक्ति अवयत्वाद उद्गित शब्द वाच्य उपासित उपासम विभाजते उपास उपासना कैसे करना है व्याख्यान करते है कर्म गये ओंकार परमात्म प्रति के दृढ़ ग्रह लक्षणा मत संतु यात यही उपासना है उसका भिस्तार, भिस्तार करे। जिसको कहा गया तत्यता ध्यान प्रत्यय ज्ञान उसके एकता प्रवाह ऐसे मत बुद्धि ज्ञान उसका संत अनुयात विस्तार करे एकता करे वही ध्यान है तो कैसा है एकाग्र लक्षण मत मतिकाग्रम लक्षणम सा एकाग्र लक्षण एकाग्रता रूप मती और दृढ़ दृढ़ दिल्धा। हुई है एकाग्र हो और दृढ़ हो एकाग्र है उसके चिंतन करे दृढ़ है बीच में व्यवधान नहीं हो तत्यकता दृढ़ निश्चय करके बुद्ध विस्तार करे मन को लगाए किस में ओंकार परमात्मा प्रति के कर्मा होते कर्म का अंग उद्गित हो गया उसका अवय ओंकार अवय भूत ओंकार जो कि परमात्मा के प्रति कहे उसकी उपासना करे उदित अवत्वाद प्रवृत्ति तत्शब्द प्रभुक्त उद्गित के अवय हो गया ओंकार अवय होने से ओंकार में तत्शब्द प्रभुति शब्द की प्रभृति अभय विवाचक उदीत शब्द की प्रभृति कहा गया अभी अनंतर वाक्यम अकित करवाक्य है ओह मिथु उद्घाइ फिर कहना क्या जरूरत है अनंतर वाक्यम अकिचित करम ऐसे शंका करके उत्तर देते तो यो हेतु तो है अस्मद उक्त हेतु जो हमने कहा हेतु है उदगृत है है उपास्य है परमात्मा प्रतीक है और सबके पहले उच्चारण किया जाता है ये जो कहा गया अस्मद उक्त हेतु ये सूटी के द्वारा कहा गया ओंकार श्रेष्ठ है तेना आगे वाक्य के द्वारा स्पट्टी स्पष्ट किया जाता है आगे ये सूत्री के द्वारा स्पष्ट ही कहा जाता है ओंकार श्रेष्ठ क्यों है तकृष्य अस्म दर्शित इतना आगे स्पष्ट कहते है ओम इतिगारियती ये जो आगे कहा गया है उससे उत्कृष्ट उसे ले करके खींच करके हमने पहले बता दिया भगवान भाषिक का अभिप्राय आगे श्रुति में स्पष्ट कहते हैं। है ओंकार क्यों शिष्ट है ओंकार उपास्य क्यों है आगे कहा गया अन्य वेदांत में कहा गया उसको लेकर हमने पहले कहा दिया उसको तो स्पष्ट श्रुति ही स्वयं स्पष्ट करती है इसे अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कहते स्वयं श्रुति से उदगित शब्द वाच्य ओंकार उदगित शब्द का वाक्य है उपास्य है उसके पहले हो गया श्रेष्ठ क्यों है ये तो हमने बता दिया भगवान भाष्यकार का अभिप्राय परमात्मा का प्रतीक है और प्रियतम नाम है और अन्यतर प्रसिद्ध तो है तो यहाँ ओंकार शब्द उद्गित का अवय लेना है तो ओंकार उदृत शब्द वाच्य है उद्गित शब्द का वाच्य ओंकार नहीं होना चाहिए है अवय उसका ओंकार फिर भी अवय ओंकार के लिए उद्गित शब्द प्रयोग किया गया ऐसा जो हमने कहा श्रुति स्पष्ट करती ओंकार से उदगृत शब्द वाच्य हेतु माह ओम इति ही उदगा ओम ऐसे उच्चारण करके उद्गान किया जाता है करते है। ओम इत्यास्मा उद्घायती अत उद्गित ओंकार आरभ्य उद्गायति ओम ऐसे उच्चारण करके उद्गान करता है उद्गाता उद्घाता अस्मत कारण उद्गित ओंकार इत्य उद्गित जो उपास्य है यहाँ है ओंकार ही उपास्य है का उद्ग्री उदृत शब्द वाच्य ओम्छरम इतर उपासना उत्पत्ति विधि रुक्त विधि उत्पत्ति विधि है कर्म स्वरूप कर बोध के विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं यहाँ कर्म है ओम उद्गितम उपासित जो कहा उपासना की उत्पत्ति विधि उपासनात्मक कर्म की उत्पत्ति विधि है ओम इतर उत ये उपासना जैसे बोधक विधि फला इसमें नहीं है उत्पत्ति विधि में कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि विनियोग विधि के, के द्वारा अंगांग भाव अधिकार विधि के द्वारा फल संबंध बोधन किया जाएगा किन्दु उत्पत्ति विधि के द्वारा केवल कर्म स्वरूप ज्ञान करा जाता है कर्म स्वरूप मात्र का बोध की उपासित उपासना के लिए उत्पत्ति विधि कही गयी सम्प्रति गुणम विभक्षुर आगे गुण विधि है कर्म विधान करने पर उसका अंग गुण विधान है गुणम विभक्षुर भक्त वाक्यार्मा व्यास्ते अन्न वाक्योले करके भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं त्या तरशव्याख्यान तरस पूर्वक्त अक्षरस्य उपव्याख्यान उपव्याख्यान क्या है उपासनम विभूति एवं फल कथनम् कथनम् इसके का क्या है है स्पष्ट कथन एवं एवं इथनमख तदनगृ उपासन विभूति एव फल अक्षरस्य से तदम फलम ऐसे अच्छा तद उसका फल है ऐसे उसकी विभूति है ऐसे इसका उपासन किया जाता है इत्यादि स्पष्ट कथन करना ही उपव्याख्यान है।, उपव्याख्यान, है। उपव्याख्यान है इतने कहने के एवोपासन रसतम आपति समृद्धि एवं गुणक उपासन यक्षर से तथा ये विग्रह स्पष्ट एवं यस्य अक्षरस्य एवपाससन एवं किस उपासन किस प्रकार है रसतम तो गुण आपतिगुण समृद्धिगुण एवं उपाससुण योपासन से उपासनासन यदासन ऐसे गुण से उपासना करना है सतम कार्ती व्यापक ही समृद्धि सर्व्यापक समृद्धि आदि ऐसे गुण चिंतन करके उपासना करना चाहिए ये एवं उपासना का अर्थ हुआ उपव्याख्यान का तीन अर्थ एवं उपासना एवं विभूति एवं फलम इत्यादि कथन है एवं उपासना हुआ आगे एवं विभूति परमार इं तय विद्या वर्तते तो तो उसकी स्तुति उसका आईसर, उसका ऐश्वर्य करके उसकी स्तुति होती परमे परमे तेन यम इंत्री विद्या के द्वारा तीनों विद्या वर्तते ती, ती इत्यादि फल एवं फलम ये ओंकार का फल है उपासना करने पर आपइ कामान इत्यादि फल यस्य उपास्य साक्षात्कारस्य उपास्य ओंकार ओंकार का फल कैसे उसका साक्षात्कार करने पर उपासना तत्व करना है उपासना करते करते जिस हो जाता है निश्चय हो जाता है साक्षात्कार से करते साक्षात्ते उपास से साक्षात्कार करने से अक्षर से अक्षरकार थे क्या अक्षर का ही उपासना करने पर ही फल होगा आप कामहान सब काम को प्राप्त करता है जो उपासक तो तो तो तो तो तो। तो है इत्यादि फलम इससे उपास्य साक्षात्कार से तथा साक्षात्कार से यहाँ तो एवं फलम विशेषण है अक्षर का इसे साक्षात्कार जो टीका में कहा साक्षात क्रियते साक्षात्कार लेना अक्षर को लेना साक्षात्कार ज्ञान ज्ञान का फल अब ज्ञान का फल होगा किंतु यहाँ एवं विभूति एवं उपासनम एवं फलम यह अक्षर का अर्थ है इसलिए अक्षर अर्थ करने के लिए साक्षात्कार अर्थ करना साक्षात क्रियते अनित साक्षात्कार अक्षर है यह अर्थ टिप्पणी स्पष्ट कर दिया साक्षात्कार का साधन को ओंकार को ही साक्षात्कार शब्द से टीका करने का तथ्य अच्छा तो एवं फलम इसे कहा गया है गो दहन ये कुछ कर्मागो का आश्रय करके जो उपासना करेंगे वो कर्म अंग करते समय अंग में आश्रित उपासना होता है उसने तो दृष्टान्त दिया गो दहन वो दहन है चमसन आप प्रणेद गो दिन पशु कामस्य दस पुनर्स कर्म करते समय चमस पात्र में जल लेकर के कर्म करना है उसमें एक वाक्य आया गो दोहन पशु कामस्य जो पशु की इच्छा करता है गो दोहन पात्र में जल लेकर के कर्म करे जो कर्म करता हुआ जल रखते समय चमस पात्र में जल रखना है किंतु पशु की इच्छा है तो गो पात्र में जल रखकर कर्म करे कर्म का फल अलग है केवल पात्र में जल रखे करेंगे गो दहन पात्र लेकर जल रखकर कुछ करे तो उसको पशु फल में मिल जाएगा ऐसा नहीं है क्यूँकी कर्मांग आशी तो उपासना है कर्म करते समय कर्मांग का आश्रय करके ही गोदन पात्र करके, करके उसमें जल रखेंगे तो पशु फल मिलेगा अधिकारी कौन होता है जो कर्म में अधिकारी कर्म करता हुआ ये करेगा तो अब कर्म नहीं करके केवल गोदन पात्र में जल रखने से पशु रूप फल यह नहीं है अधिकृत अधिकारी कर्म में अधिकृत उसका ही अधिकार है गोदन पात्र में जल रखे तो पशु फल मिलेगा जैसे गोदन कर्म हुआ आश्रित विधान्थ कर्म अंगों को आश्रय करके विधान किया गया इसे गोदोहन पात्र विधान किया गया को काश्रय करके जलप्राणन के लिए पशरूप फल के लिए ठीक इसी प्रकार उद्गी उपासित कहा उदगत शाम भाग है कर्म के अंग उसको आश्रय करके जहाँ उदगृत प्रयोग होता है वहाँ ओंकार की उपासना अधिकृत अधिकार उपासन अधिकृत से अधिकार अधिकृत अधिक उपासने अधिकृत अधिकारम अधिकृत अधिकारी अधिकारी का ही अधिकार है उपासना में जो उदित संबंधी कर्म करता है अधिकारी है वही उपासना करे जैसे गोदन पात्र में जल रखना अधिकृत अधिकार है अधिकृत है कर्मांग में जो अधिकारी है चमसन आप प्रणय वो कर्म करते समय जो चम्मच पात्र में जल रखना था गो धन पात्र में जल रखले तो पशु फल मिलेगा अधिकृत तो अधिकार ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यह जो उपासना है अधिकृत तो अधिकार जो कर्मांग कर रहा है कर्म अनुसार करता है कर्म अधिकारी उस समय ओंकार उदीत का उसकी उपासना करे अधिकृत तो अधिकार मिल उपासन ऐसा होने से क्या हुआ अलग उसकी उपासना कभी हो, नहीं होगी अलग कुछ नहीं है तो फिर इसको कहना व्यर्थ होगा तो भी। भी इसे का उपासना पृथक उसका फल है। क्योंकि इसे ब्रह्म सूत्र में आया उसके थोड़ा सा सूत्र पहले तद निर्धारण नियमस्त दृष्टि है पृथक या प्रतिबंध ब्रह्म सूत्र वहां ब्रह्म सूत्र विचार किया गया प्राण अग्निहोत्र है प्राण अग्निहोत्र प्राण में आहुति देना अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र आवन करते जो प्राणा अग्निहोत्र प्राण में पहले आवन करना है पांच ग्रास लेना ये जो प्राण अग्निहोत्र है वो क्या है नित्य है अथवा नित्य है इसलिए कर्मांसित तो उपासना नित्य होगा दिष्टान तो ब्रह्म सूत्राया तो पूर्व पक्ष कहेगा उपासना है कर्म करते समय करना है तो सिद्धांत जी कहता है यहाँ आवश्यक है करना ही चाहिए ऐसा कोई नहीं प्राणागिन हो तो नित्य नहीं कर्मांग में विभिन्न प्रकार उपासना है तो नित्य करना है या नहीं है अच्छा पूर्व कहता नित्य ही करना है सिद्धांत जी कहता है कर्मांसित जितने उपासना है तधारण अनियम तो ये साम उपासना नाम निर्धारण से अनियम कर्मांग आशित उपासना निश्चय करना ये नियम नहीं अनियम नित्यवद अनुसार नहीं होगा क्योंकि तधारण तो अनियम तद तो है ऐसा दिखा गया है क्या दिखाया गया अनियम से अनियम से दृष्टि है निर्धारण निश्चय अवश्य ही उपासना करना है कर्मगासी उपासना तो ऐसा नियम नहीं अनियम है तस्य कस्मतृषि तेयम दिखता है तथा नियम के बिना भी होता है क्यों होता है ये सब वाक्य है तेन उभव कुरु तो यद वेद ये श्रुति मया जो उपासना करता है जो नहीं करता है दोनों ही प्राप्त करते फल दोनों करते है उपासना का पृथक फल है कहा गया पृथक फल कौन से नित्य बद अनुष्ठान नहीं क्यूँकी उपासना का पृथक फल है अप्रतिबंधा प्रतिबंध का अभाव पृथक फल है जो कर्म से फल मिलता है उपासना करेंगे तो वो कर्म फल अवश्य मिलेगा प्रतिबंध नहीं होगा उपासना का अप्रतिबंध फल है यदय विद्या करोटी श्रद्धया उपनिषद तदीवीवत्म भवति जो विद्या से उपासना से करता है श्रद्धा जुक्त तो रहस्य विद्या से वो वीरवत्तर हो जाता है कर्म कर्म समृद्धि रूप फल कहा गया है कर्मांगाशित तो उपासना का फल है कर्म समृद्धि रूप अधिक फल है इसलिए कर्मांग संबंधी उपासना का अतिरिक्त फल होने से केवल कर्मांग करते समय ही करना है अवश्य करना है ऐसा नियम नहीं है अवश्य करना नित्य से नियम नहीं है सिद्धांतिका और कर्मांग अधिकारी ही करेगा ऐसा नहीं है उपासना वहाँ गोधन पात्र रखना तो उपासना नहीं वो तो है वो कर्मांक सम्बन्ध ही जो उपासना है उसका पृथक फल होने से तथा फलव यद्यपि अधिकार अधिकार अधिकृत अधिकारी उपासना है तथा पृथक एवं फलवत पृथक उसका फल है सफल क्यों सफल है ब्रह्म सूत्र में दे दिया इसी न्याय नण धारणा दृष्टि है पृथक या प्रतिबंध फलम इसे ब्रह्म सूत्र में जो निश्चय किया गया उसी से उससे फल फल यहाँ ओहकार उपासना का अलग फल भी है उदगित कर्मांग संबंधी उपासना तो करना है और केवल उपासना भी सफल है फलम याजमान कर्मार्थ कर्मार्थम की तत्व ये फल कर किसको मिलेगा यजमान सीधम कर्म करते समय उद्गान करते समय उद्गातादि कर्म उद्घाट आदि उदगितादि वो कुछ उपासना चिंतन करे कर्म करते समय कर्म करते समय ऋत्वी जो कुछ कर्म उपासना करेगा उसका फल ऋतवी को नहीं यजमान को मिलेगा यजमान सेजमान फलम क्योंकि उदगातुमानों ने कर्मार्थम करमा, कृतवार यजमान उसको खरीद कर लिया उदगाता को कर्मार्थम कर्म अनुष्ठान के लिए ही दक्षिणादि वर्णन किया ऋतु वर्णन किया जाता है आगे दक्षिणादि जो कर्म के कहा गया विधान से किया गया देता है इसलिए उस समय ऋतु जो करेगा फल यजमान को मिलेगा तत्कर्तृक कर से उपासन से आप यजमानों से स्वामी फलम जिस प्रकार कर्म का फल यजमान को मिलेगा ऋतव कर्म करेगा कि फल मिलेगा यजमान को क्योंकि यजमान दक्षिण आदि के द्वारा उसको समय जैसे खरीद लिया उसी समय कर्म के लिए जैसे कर्म का फल या यजमान इसी प्रकार ऋतु जो उपासना करेगा उसका फल भी यजमान को प्राप्त होगा उपासना से आप यजमान से स्वामी ने फलम कर्म के स्वामी यजमान उसका फल मिलेगा यदि वचनम आदि शब्दार्थ ये आदि शब्दार्थ इत्यादि कथनों उपव्याख्यानम एवं फलम इत्यादि आदि शब्दाया उसका भी अर्थ है यह फल यह जमाने को मिलेगा वाक्य शाकांक्ष आनर्थ बारे बारह तस्य उपव्याख्यानम तस्य उपव्याख्यानम जो कहा गया है उसके आगे क्रियापद नहीं है तो क्रियापद नहीं हो तो शक्ष होता है घटम कह दिया घटम घटको क्या है क्या करना देखना है तोड़ना है या लाना है क्या करना? दिया क्या करना है तो किम हो घटम क्या करना है किम में क्या करूं घटम गाटं? तो अर्थ हो सकता है को तोड़ घट को लाओ को फेंको कितना देखो घटको कितना सकता है ये आकांक्षी हुआ त्याप्याख्यान कृतम भविष्य क्रियते न करणियम करणियम कुछ भी हो सकता है इसलिए वाक्य से साकांक्ष वाक्य अनर्थक होता है क्योंकि शाब्द नहीं हुआ घटम कह दिया तो उसका नहीं होगा तो व्यर्थ हो गया क्योंकि तो सुनने वाले क्या करेगा कुछ निश्चय नहीं अनर्थ हो पता है अनर्थक इसलिए वाक्य बोलते समय सबको समझना चाहिए जो कुछ बोले पूरा बोले स्पष्ट बोले उच्चारण भी स्पष्ट करे बोले ऐसे बोले और सुनाई नहीं पड़ेगा फिर क्या कहा फिर क्या कहा तीन चार बार पूछेंगे तभी थोड़ा पता चलेगा ऐसा नहीं करना चाहिए कभी किसी को बोलना होता है जो बोलना होता है ज्ञान ज्ञान कराने के लिए ही शब्द पर उचार जाता है शब्द नहीं सुन पाए तो शब्द उच्चारण करना व्यर्थ हो गया अनर्थक हुआ और दूसरे को तीन बार पूछना पड़े ऐसा नहीं करे स्पष्ट बोले स्पष्ट करके उच्चारण करें और वाक्य पूरा बोले नहीं थोड़ा बोले फिर पता नहीं चलेगा आगे क्या है ऐसा नहीं तो यहाँ सूत्र में ऐसे वाक्य आए तो इसका अभिप्राय है भगवान भाष्यकार कहते हैं आन आन थी प्रवर्त शेस प्रबल व्याख्यान प्रबल वाक्य से सी कहीं ऐसे होता है लो कहीं प्रयोग होता है तो कम प्रयोग करने पर भी अर्थ हो जाता है हवा जोर से आई दरवाजा खोला है द्वारम द्वारम तो क्या करना बंद करना बंद द्वार द्वार हो जाता है और यदि कभी इसे बॉन्ध कोई आया आवजक है द्वारम तो क्या करते दे बल्क तो इसे द्वारम द्वारं से अध्यय हो जाता है प्रकरण प्रसाद अर्थ ज्ञान होता है तो यहाँ प्रबल ये वाक्य शेष करके अभी उसका व्याख्यान हो रहा है अभी करेंगे तदव उपव्याख्यान अनुवर्तन ओंकार से गुणं तमत्व गुण विधा तुम उपव्याख्यान की अनुवृति करते हुए ओंकार से रस तमत्व गुण विधा तुम ओंकार रस है रस गुण ओंकार में विधान करने के लिए जिसकी उपासना करेंगे उसका गुण चिंतन करना है रस तमत्व आप गुण कहेंगे गुण चिंतन विधान करने के लिए भूमि क्या करते भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार नहीं श्रुति भूमिका में करो दी श्रुति ऐसा भूता नाम पृथ्वी रस जितने भूते है चराचर सबका सार है पृथ्वी पृथ्वी में सब है पृथ्वीया आपो रस पृथ्वी का सार है, है।, है जल क्योंकि पृथ्वी जल का कार्य है जल में आश्रित है कारण में कार्य आश्रित होता है आपो रस हो, हो गया जल अप जलों का रस है औषधि क्योंकि जल से औषधि जल का परिणाम है औषधि नाम पुरुष रस औषधि विधि अबाध से अन्न परिणाम होकर के पुरुष बनता है औषधि का पुरुष सार हो गया पुरुष से वाघ रस हो और पुरुष का सार होता बाघ वाणी शब्द के द्वारा सारे जितना वय वाचो ऋग रस और में जितने शब्द प्रयोग किया जाता है ऋचा मंत्र ही सार है ऋच शाम ऋचा मंत्र में साम आरूढ़ कर ज्ञान किया जाता है साम का उच्चारण शवर्ण अच्छा होता है सार है सामन उद्वित रस और शाम के जितने भागे है श्रेष्ठ हो गया उद्वित में चराचर नाम भूताना चर अचर ले सब लेना पृथ्वी रसो रस का अभश्रम आसे उत्पन्न होते है चराचर लीन भी उसमें होते हैं ये पारायण पृथ्वीया आपो रसोथी रस हो गया अब चा प्रुता चा प्रुता चा सार जल है जल में ओत प्रोतभा अतः सा रस पृथ्वी का रस है ठीक है गति परायन अवश्यम हो भाष्य में कहा गया गतिरित उत्पत्ति कारण पाराण स्थिति हेतु अवश्यमीतिदान उच्यते गति उत्पत्ति पृथ्वी चराचर उत्पन्न होते हैं पृथ्वी से आश्रित होते है पृथ्वी में अंत में लीन होते गति कहकर उत्पत्तिण पायण कहकर स्थिति हेतु अवश्यम कहकर प्रलय कारण निदान कारण एक भेद गति पारायत्य अमुन पदा ये कोई अवश्य नहीं गति शब्द से ही उत्पत्ति कारण गति शब्द से प्रलय भी कह सकते हैं अवस्टम कहें तो उत्पत्ति कारण जो उत्पत्ति कारण वही अवस्टम्भ होता है जैसे घट का उत्पत्ति कारण मिट्टी है है और गति है अंत में घट लीन होता है पृथ्वी में इसलिए पृथ्वी गति ऐसा विपरीत से भी ये पदों को ले सकते हैं टीकाकर कहते हैं अपाम पृथ्वी रसकम साधे जल पृथ्वी का सार क्यों कहते हैं अर्थ शुत्यतर प्रसिद्धि द्योत हि शब्द अब्सु हि जो दसिद्धे का प्रसिद्धे शुत्य शुति प्रसिद्ध है जल में ही ओत प्रोत पृथ्वी इसको द्योत प्रकटक निखले भगवान भगवान भाष्यकार हि कथे अप्सु क्योंकि जल मेंृथिवी ओत प्रतः में आश्री अतः रस पृथ्वी पृथ्वी का रस प्रिथिव्या, है जल आगे अपाम औषध है वो रस अपाम औषध है रस है क्योंकि अपरिणाम औषधिना जल का ही परिणाम है ठीक है में औषधि नाम अप्रती कारण कथन तत्व रस शब्द पृथ्वी कारण है भूतों का सार हुआ पृथ्वी का जल रस है जल भी उसका कारण है कि औषधियों अपाम औषधे और रस यदि औषधि जल का कारण होता तो रस कहते औषधि औषधिनाम अप्रति कारण तो औषधि जल का कारण ही है अपद्वितीय भोजन अप्रति ओषधिनाम जल के प्रति कारण तो नहीं होने से रस थोड़ा औषधि में रस शब्द कैसे होगा पृथ्वी का रस जल क्योंकि जल कारण है और जल का कारण यदि यदि हो तब तो कहते कहते कारण नहीं तो रस कैसे होगा इसलिए तरिणाम जल का परिणाम होने पूर्वोत्र व्याख्या तो भी पहले रस शब्द कारण परत्व न्याख्यात पृथ्वी अपूरस ये कारण है रस शब्द का कारण क्या गया था फिर भी गो रस उत्तर उत्तर कार्य पर व्याख्य गोरस दुग्ध को कहते गो का कार्य तो उसमें भी रस सद प्रयोग होता है तो कार्य पर भी रस सद व्याख्य औषधि जल का कार्य होने से रस भी जाएगा कथम औषधि नाम पुरुष रस और औषधियों का पुरुषरस कहा तासाम पुरुषरस कैसे हुए नहीं ताभी रसो क्रियते औषधियों के द्वारा पुरुषोत्त नहीं बनता है अन्न अन्न उसका परिणाम होता है उसका परिणाम रक्तमान समेत बनता है पुरुष रसत्व वाच समर्थ आगे का कस्या पुरुष से वाघ रस पुरुष का रस वाहघ सार है कैसे सारे है पुरुष रसत्व वाच वाह में पुरुष रसत्व का समर्थन करते भगवान वाष्यकार पुरुष अवयवा नाम वाग ही वाघ सारिष्ठा पुरुष अवय में वाघ सारे वाघ विहीन ही प्रति पुरुषांतरम विंदी वाग विनम ही, ही जो वाग विहीन है पुरुषांतरम प्रति जो वाघ विहीन कोई बोल नहीं पाता है मुख है उसके पुरुषांतर अन्य पुरुष के सामने उसकी निंदा करते हैं बोलो वो मुख है कुछ नहीं बोलता है वाग विहीन वाग विहीनम ही पुरुषांतरम प्रति विनिंदती अन्य पुरुष के सामने उसकी निंदा कर करते उसके स्वयं जो मुख है नहीं बोलता उसको निंदा करें तो तो कुछ हो जाएगा किंतु अन्य के सामने कहते हो क्या तो बोल नहीं पाता है बाघ भी ना निंदा करते हैं अतो बाघ सारम प्रसिद्ध मेती शब्दार्थ बाघ सारम है ये प्रसिद्ध ही देते हैं पुरुषावय ही बाघ सारिष्ठ ही शब्द प्रसिद्ध तस्थ सिष्ठ प्रसिद्धि अत शब्दार्थ पुरुषस्य हो गया सारतमे प्रसिद्ध है इसलिए क्या सारा वांग वांग निवर्तवादर्शवनिवर्त ऋचा ऋक् मंत्र होता है इसलिए तद तो वाह का रस हो गया री, हो सारिच सामरस रिका साम हो गया रस साम गियमानम सुखकरम ऋच सका तद्यूढ़ शत्रु सुखकर क्यों है? क्योंकि तद तो अध हम शाम तो करके साम गता है भक्ता तो को भी अच्छा बोलने वाला उच्चारण करने वाला सुनने वाले को अच्छा लगता है सार साम हो गया कश्या उदगित शाम का भी शेष सही उदगित प्रकृतत्व ओंकार सारा तर यहां उद्गित कहने से ओंकार कहन लेना तो तू ओम तरण आरम्भ हुआ सारतर हुआ शब्दम च अवैव ओंकार में लेना है नियमन प्रकृत ओंकार उदगतकार तो ओंकार नहीं मन बोलते श्याम अनोकृतम नहीं फलाया साम अनुकृतम फलायती साम गान के अनोकृत ओंकार नहीं क्या गया ओंकार नहीं क्या गया ओम कृतम ओंकृत शाम ओंकृतम न ओंकृतमति अनुकृतम अनुकृतम साम जिस शाम गान में ओंकार नहीं क्या गया ऐसे साम फलाय नहीं होती सफल नहीं होता है मानते हुए कहते सारा ओंकार सारा मंगा वास्त्रीश्रोत्रमोबल चर्वा ब्रह्म उपनष ब्रह्म निरा क्या महम निरा कर्णमस्वर्णमे तदात्मन निदतेय पनषसु धर्मास्ते मिषंतु मई सन्त ओ शांति शांति शांति, शांति।